सभी साधकों को हमारा प्रणिपात सबसे पहले श्री अग्रवाल जी के अत्यंत उत्साह देने वाले शब्दों के लिए सारे सहयोगी आभार मानती हूँ सहयोग की शुरुआत एक स्त्री से हुई थी जो बढ़कर आज सागर स्वरूप हो गया है लेकिन इसे अभी महासागर होना है इसी महानगर में यह महासागर हो सकता है ऐसा अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। आज आपको मैं सहयोग की उपादेयता तथा तो कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को क्या लाभ होता है वो बताना चाहती हूँ मां का स्वरूप ऐसा ही होता है अगर आपको कोई कड़वी चीज देनी हो तो उस पर मिठाई का लेपन कर देना पड़ता है किंतु सहयोग ऐसी चीज नहीं सहयोग पे लेपन भी मिठाई का है और उसका अंतर्भाग तो बहुत ही सुंदर है सहजयोग जैसे आपने जाना है सहज सहमाने आपके साथ पैदा हुआ ऐसा जो योग का आपका जन्मसिद्ध हक का है वो आपको प्राप्त होना चाहिए जैसे तिलक ने कहा था बाल गंगाधर तिलक साहब ने कोर्ट में कहा था कि जन्मसिद्ध सिद्ध हक हमारा स्वातंत्र है उसी तरह हमारा जन्म सिद्ध हक स्वतंत्र को जानना है हजारों वर्ष संजोकर प्रेम से अत्यंत सुंदर बना के रखा हुआ है इसलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होकर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 परमात्मा के साम्राज्य की आपको प्राप्ति हो जाती है यह सब कुछ आप ही के अंदर जो रचना है उससे घटित होता है आज आपसे मैं जैसा बताया था कुंडलिनी के माध्यम से हम कैसे नानाविध लाभ उठाते हैं उसके बारे में बताऊंगी और दूसरी बात एक बिंती भी है कि जिससे हमारा आज तक कभी हित हुआ ही नहीं और अगर हित ही हमारे लिए सबसे उत्तम उत्तम चीज है तो सब की छोड़ करके हमें अपने स्वार्थ में उतरना चाहिए स्वार्थ का अर्थ भी हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही सुंदर बताया है स्व का अर्थ पाना ही स्वार्थ है लेकिन हम स्वार्थ को उल्टी तरह से समझते है जिसने स्व का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 सारी चीजों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। किसी किसी किसी की चीज छीन लेना, को देना, देना, पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना, इन सब चीजों से परे होकर होते हैं और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज देखते हैं तब भी एकदम पूरी सीना करके जो बात कहनी पड़ती कह देते है इसका उदाहरण में हमारी जो नातिन है छोटी सी थी एक पांच वर्ष की तब वो लोग उनके माता पिता उन्हें लद्दाख ले गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक लामा साहब बड़ा सा चुगा उ पहन करके बाल मुंडा उंडा के बैठे हुए थे ये बिहार के रहने वाले हैं लोग तो जब उन्होंने देखा कि सब लोग जा करके महात्मा जी के पैर छू रहे और माँ बाप भी संकोच वर्ष जाकर उनके पास छूने लग तब उनसे रहा नहीं गया छोटी सी थी जाकर के उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए और वो एक टीले पे बैठे थे तो उनकी और ऐसे गर्दन करके कहते हैं कि सर मुंडा कर और ये चोला पहनकर आप सबसे पैर छुआ रहे आप पार तो नहीं है पांच साल की उम्र में उन्होंने उनको सुना दिया ऐसे मुझे याद है कि एक बार बड़े महान जो हमारे यहाँ महर्षि हो गए हैं उनके सौ साल की वर्षगाठ पर मुझे लोगों ने अपने यहाँ अतिथि बुलाया था उस वक्त मैं बैठी हुई थी मंच पर और सामने की रो में मेरी दूसरी नातिन बैठी हुई थी तो वहां से मेरे पास एक साहब बैठे थे बड़ा सा चोगा पहन करके और वो वहां के बड़े पंडित माने जाते थे बम्बई के बड़े भारे पंडित और बड़े आचार्य माने जाते थे वहां से खड़े होकर कहती है इनानी ये जो मैक्सी पहन के बैठा है इसको भगाओ इससे इतनी गर्मी आ रही हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे और उस माहौल में बहुत से सर भी बैठे थे वो भी क्या है उन्होंने भी हाथ ही लाया यूं कि करके हाँ भी बड़ी गर्मी आ रही है इनको यहाँ से हटा इसमें यह समझना चाहिए कि वो बच्चे जो कि अत्यंत विनम्र विनम है इतने सत्यप्रिय होते हैं कि जब देखते हैं कि असत्य को मंच में बिठा दिया गया और सबके ऊपर उनका असर आ रहा है तो वो खड़े हो जाते इस प्रकार उनमें धर्म की दृष्टि आ जाती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 एक साहब मेरे पास आए कहना मेरे पास नौकरी नौकरी नहीं पार तो हो गया तो मैंने कहा कि तुम इंटीरियर डेकोरेशन का तो इंटीरियर डेकोरेशन क्या करूं मैंने कहा तुम करो तो सही उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन क्या उसमें लाकोपति हो गए मैंने कहा सिर्फ जिस वक्त आप कोई चीज को किसी भी सौंदर्यवान चीज को आप बनाने जाते हैं तो सिर्फ उसकी आप चैतन्य लहरियां देखिए अगर उसमें से चैतन्य की लहरियां आ रही है तो समझ लेना चीज बन गई और अगर नहीं आ रही है तो उसको मत बनाना पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो वो बनाते गए बनाते गए और चीज सुंदर ही बनती गई कहीं भी वाइब्रेशन ने उन्हें रोका कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगा कि यहां गर्मी आ रही है यहां कोई तकलीफ हो रही है यह सौंदर्य दृष्टि कभी कभी इस तरह से विकसित होती है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 उसको कोई अश्लील भद्दी सस्ती चीज अच्छी ही नहीं लगती वो जो भी चीज बनाता है एकदम गहन बना के है उसको समझने वाला भी आत्मसाक्षात्कारी होना चाहिए जैसे विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि सौ वर्ष पहले इंग्लैंड में हुआ और इस कवि ने सहयोग के बारे में इतनी बारीकी से लिखा है कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का भी पता पूरा उस बारीकी से दे रहा इस विलियम ब्लेक की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 वो तो किसी भी चीज में अश्लीलता के सिवा और कुछ देख ही नहीं सकती उनकी दृष्टि इतनी अधो पे चली लेकिन आज मैं में देखती हूं, के तरीके, उनको एक वृद्ध स्त्री है बैठी हुई उसमें तक इतना सौंदर्य नजर आता है हृदय का सौंदर्य देखने की जो महानता है वो उन लोगों में बड़ी ही कुशलता से पता नहीं कैसे बाहर प्रदर्शित होती है और मुझे आश्चर्य होता कि ये लोग जो इतनी कुत्सित नजर से संसार की ओर देखते थे आज एक गौरव से देख रहे हैं कि देखिए संसार क्या आपने सुना होगा कि मोनालिसा नाम का एक पेंटिंग है जो लियोनार्डो दी ने बनाया और जो कि पेरिस के बड़े वाले लू के प्रदर्शनी में रखा हुआ है जहाँ अनेक लोग जाते हैं उसे देखने मैंने एक दिन कहा कि आप जाके देखना कि मोनालिसा जो है उसे वाइब्रेशंस आते हैं इतने सालों से बनी हुई चीज उसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं उसकी कोई बड़ी आजकल के मॉडर्न सिनेमा स्टार जैसी नहीं है काफी भरभक्कम शरीर है उनका और उनके मुख पर एक हंसी है एक सादगी है और हजारों लोग इतने दिन से उसे देखने आ रहे हैं मैंने कहा आप भी जाके देखिए उसमें क्या चैतन्य की लहरियां आती या नहीं जब ये लोग पेरिस गए इनका माँ अंदर घुसते ही इतने वाइब्रेशन हमें आ रहे थे हम तो अभिभूत होके देखते रहे हमने कितने बार इसका चित्र देखा हमें कभी ऐसे लगा नहीं फ्रांस के लोग जो कि माहिर है कुत्सिकता में जो कि बहुत ही गंदी बातों में उलछे हुए उनके साहित्य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 वो इतने खीचर में बैठे हुए ये ये कमल पता नहीं नहीं इस तरह से से सब हो गए तो आपके चक्र पे आने से होता है जिसको संगीत सुनाई देता अब जानते हैं आप कि बहुत से लोग क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद करते अब ये तो ओंकार से आया हुआ हमारा भारतीय संगीत है हम लोग बहुत लड़ते हैं कि हम भारतीय भारतीय जिसको अगर हमारे यहाँ का संगीत नहीं समझ में आता मैं तो उसको भारतीय किसी प्रकार भी नहीं मानता। इस मामले में हम लोग हमेशा विदेशों के ओर दौड़ते हैं उनसे हम उनका संगीत सीखने का प्रयत्न करते हैं। इस, इस महान योग भूमि ने इतना ऊंचा संगीत हमें दिया है। उसको हम समझ नहीं पाते हमारा लेक्चर हो रहा था दिल्ली में अमजद अली साहब भी सहयोगी जब से सहयोगी हो गए बहुत बदल गए और उनकी सारे बजाने में भी बहुत फर्क आ गया लेकिन जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू किया, आधे लोग उठ के चले गए। बैठो तो सही जिसको संगीत का जरा भी शौक नहीं है उसको सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा आपको शौक लगेगा कि चाहे संगीत कार उठ जाए आप नहीं उठे ये हाल इन हमारे सहयोगियों का है आज देश विदेशों में जहां जहाँ सहयोग पहुंचा है हजारों के तादाद जहां भी होंगे कोई म्यूजिशियन आए भीमसेन जोशी आप जानते हैं पंडित भीमसेन जोशी महाराष्ट्र के बड़े भारी कवै हैं जो कि श्री और मारवा जैसे राग की जो बड़े बड़े जानने वाले भी तंग आ जाते हैं श्री मारवा में जम जाते हैं और उसके स्थाई पर बैठे हुए आराम से पूरा मारवा का बांधा देखते हैं जैसे की कोई इमारत अंदर बन ये असली भारतीय है इनको मैं असली भारतीय समझती हूँ जिनका ओंकार से संबंध है जो ओंकार से भरा हुआ संगीत जो भारतीयों से समझते अभी चिट्टी बाबू आए थे दक्षिण से उनका संगीत सारे सुनते विभो महाराष्ट्र में तो कोई जानता भी नहीं कि साउथ इंडियन म्यूजिक क्या होता है थोड़ा बहुत तो थ्योरी में जानते हैं लेकिन सारे महाराष्ट्रीय और सारे प्रदेश के लोग और सब बैठे रहे उनका कान सुनते हो उनका बजाना देखते हो वो खुद है इतने तो मद्रास में लोग नहीं मिलते जो यहाँ बैठे मां आपके सुन रहे उस सूक्ष्मता में मनुष्य उतर जाता है जहां संगीत का कला का किसी भी सर्जन का क्रिएटिविटी का जो गा, गाभा है जो उसका अंतरंग है उसे पकड़ लेता है जहां आनंद टिका वो कैसे होता है क्योंकि जब आप कोई भी राग सुनते हैं कोई सा भी गाना सुनते हैं कोई सा भी संगीत सुनते हैं या आप कोई नाटक देखते हैं या कोई नृत्य देखते हैं कोई भी चीज होती तब आपके अंदर विचार की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है। जैसे आज माँ आपका बोलेंगी अब ये नृत्य चला मतलब आप अगली बात सोचने लगे या आप ये सोचते हैं कि भाई इन्होंने नृत्य किया अब इनका कहीं और नृत्य क्यों ना किया जाए बड़ा अच्छा नृत्य किया ये किसने नृत्य किया हर तरह के विचार आपके दिमाग में घूमने लग जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इस बुद्ध की छानबीन होनी चाहिए और वो भी इस बुद्धि से तो तो सारा आनंद उसका खत्म हो गया जब आप किसी चीज के और देखकर सोचने लगे तो उस चीज को बनाने वाला जो कलाकार है उसने जो कुछ बनाया और उसमें जो आनंद उलेला है वो सब खत्म हो गया आपके विचार ही चलते रहे एक के बाद एक कोई भी सुंदर वस्तु है जैसे कोई सुंदर सा बना हुआ कालीन अगर उस कालीन की ओर हम नजर करें तो अगर हम देखते रहे बस देखते रहे और ये ना सोचे कि कितने का आया कहा से आया क्या हुआ इसको कैसे ले ले तो उसका जो आनंद है उस कलाकार ने जिस आनंद से उसे बनाया था वो पूरा की पूरा ऊपर से गंगा जैसे बहने गंगा ऊपर उप उप से बैठता यह सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद घटित होता है क्योंकि आप विचार में समाधि होने से आप उसको पा सकते हैं आगे चलकर के हम नाभि चक्र पे आते हैं नाभि चक्र से ही कमल जैसे ब्रह्मा निकल कर के ये सृष्टि करते हैं जिनसे कि हम सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं लेकिन जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभी चक्र ये हमारे खोज का चक्र है चक्र से हमने खोज शुरू की माने ये जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिया शुरू में वो खाना पीना ही सोचता खोजता रहा जब वो अवतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ जमीन पे आके देखो तब उसमें कछुए जैसे जमीन पर चलने वाले उसमें रेंगने वाले इस तरह के जानवर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 यहाँ पर जो कुछ सहयोगियां हैं इनसे कहीं अधिक प्रदेश में भी है और कहीं अधिक और जगह हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजे अगर इंग्लैंड में आप कहिए कि आप शराब मत पीजिए तो आधे से ज्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा लेकिन मैंने कभी नहीं मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तम्बाकू मत खाओ मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग मतलो मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ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 तो जिस वक्त मनुष्य खोजने की वजह इधर उधर भटकता है जिसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड कहती हूँ जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लग जाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस और उसके बाद कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने सुप्त चेतन और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उस लोक में जहां जाता है जहां सब कुछ जो पहले मरा है गत है वो रखा हुआ है पास्ट पूरा और जो मनुष्य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 ये साइकोसोमैटिक कहीं जानी बहुत से लोग सोचते हैं कि कैं कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है बिल्कुल भी नहीं ये साइकोसोमेटिक। आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और आपकी लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड है चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन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 उसमें जब आप अति उसको इस्तेमाल करते मन इस तरह से सवेरे आप उठे उठते ही साथ अखबार पढ़ा अखबार पढ़ते ही साथ पहले वो गड़गड़ गड़गड़ होने लगे स्पीडोमीटर है वो खिलने लगे इसको मारा उसको मारा दुर्घटना हुई है वो अखबार विश्वामित्र जी के जो क्षमा <laughs> करू <करें। laughs> हुआ है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 ये सब चीजें आपको पता नहीं इतने नुकसान थे इसे ब्लड कैंसर होता है पहले जमाने में इस बंग में भी पति खाना खाने बैठता था आराम से नहा धोकर करके इतना से बैठते थे और पत्नी पंखा जलती थी धीरे धीरे खाना परसती थी उस पंखे के झलने में जो स्पीड थी वो स्पीड खाने की होनी चाहिए और वो धीरे धीरे चबा चबा कर इतमान से खा करके और फिर वहां जहां जाना है जाते लेकिन अब तो वो चीज रह नहीं गई वो तो अब चलता नहीं अब तो इतनी जिसको कहते हैं हेक्टिक लाइफ कि अभी दौड़े यहां वहां से दौड़े वहां वहां से दौड़े वहां इससे आपका स्पीडोमीटर खराब हो जाता है जिसको कि आपके रेड ब्लड कार्फिस जो रक्त की पेशियां होती हैं उनको बनाना पड़ता है वो पगला जाता है उस पागलपन में जैसे कहते हैं गो क्रेन और उस पागलपन में तो समझ नहीं आता कि इस पागल आदमी को किस तरह से मैं ब्लड सप्लाई करूं अब ये वलनरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि अब तैयारी हो गई आपकी कैंसर में इस वक्त अगर लेफ्ट से कोई सी भी काली विद्या से कहिए भूत विद्या से कहिए गुरु प्रसाद से कहिए या और किसी तरह के ऐसी चीजों से कोई सी भी चीज आपके अंदर आ जाए आपके अंदर ब्लड कैंसर स्थापित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 तो उसके पीछे लग गए जल्दी जल्दी इस उथल पुथल से ब्लड कैंसर की होने की बड़ी संभावना है हम तो इतमान में बैठे रहते और इतमान में बैठने से भी कोई चीज कम नहीं होती सब चीज ठीक ठाक चलती हमारे विचार से तो ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए मनुष्य इतनी जल्दी मचाए या हड़बड़ी करे अब इसका इलाज कैसे होता है इलाज यह होता है कि जैसे ही कुंडल आपके नाभि चक्र में आ जाती है तो शांति प्रस्तावित हो जाती है मनुष्य शांत हो जाता है शांति पूर्वक सब देखते रहता है देखते रहता है और वो शांति उसको कहती है शांत हो जाओ शांत जैसे अब हमें तो जाना है प्लेन में और बाकी सब परेशान है कि आपको जाना है चलिए चलिए आखिरी मिनट ये छोड़ वो छोड़ भाई मैंने कहा जाना मुझे क्या आपको है मुझे जाना आप क्या बहुत एंशस है कि मैं जाऊं तो छोड़िए आप मुझे जाने दीजिए मैं आराम से अब कभी कभी मजाक भी हो जाता है कि बस जल्दी पहुंचे वहां देखा क्या कि प्लेन अभी आठ घंटे लेट है मैंने पहले ही कहा था कि क्यों इतने जल्दी छा रहे हो घर से आराम से चलो पहले पूछ ही लिया होता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 तो मैं यही नहीं कि मैंने क्या उनकी कुंडलिनी का जागरण करके वो ठीक हो गए मैंने कुछ किया नहीं उनकी कुंडलिनी जागृत हुई वो ठीक हो लेकिन इस हड़बड़ के सिवाय अनेक और प्रकार के हम दोष करते हैं जैसे कि अब डॉक्टर लोग तो यहाँ एक से एक आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और इनको जब हम समझाते हैं तो ये ऐसे मुँह फाड़ के देखते हैं बात को कि माँ कैसे कह रही किंतु हम इसे सूक्ष्मता से जानते हैं आपके अंदर जो सूक्ष्म चीज है वो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में शांति होनी चाहिए आपके मन में शांति होनी चाहिए आपके सारे अंग जो है शांति से बने होने चाहिए हड़बड़ी करने से इस तरह का रोग हो जाता है पर इससे भी बढ़ के गहन बात एक ऐसी बताऊं सूक्ष्मता की आपके यहां भी अभी कुछ डॉक्टर बैठे होंगे जो नहीं जानते हैं ना मानते भी शायद ना हो कि जिस वक्त ये स्वादिष्टान चक्र चलता है इसको एक तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको संभालना पड़ता है मैंने लिवर हुआ आपके पैंथ्रियाज हुआ और स्प्लीन और किडनी आदि सबको संभालना तो पड़ता ही है इसके अलावा ये जो सर में इसे मेन दू कहते हैं जो मेद से बनता है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 ये करता है वो करता है उसकी खोपड़ी सोचती रहती है है तब ये कार्य उसे करना पड़ता और बाकी सब काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं इसीलिए लोगों को लिवर का ट्रबल हो जाता है खासकर मैं देखती हूँ कि आपके कलकत्ते में लोगों को लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सूर्य नाड़ी और सूर्य नाड़ी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहां बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नारी बहुत चल जाए तो जरूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्टान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लिवर है उसे वो देख नहीं पाता इसलिए यहाँ लोगों को लीवर की बीमारी हो जाती फिर डॉक्टरों ने उसका नाम बनाया माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन कोई चीज है नहीं सब बेकार की बातें इसमें सिर्फ आपका लिवर खराब होने से माइग्रेन होता है या आप किसी भूत से अगर पीड़ित हो तो भी हो सकता है ये तो लेफ्ट साइड बात है, लेकिन राइट साइड की बात में कर रही हूं तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि आप निर्विचार हो जाते हैं योग में आप विचार बहुत कम करते हैं। विचारों से परे आप रहते हैं तो जब प्रेरणा तक प्रेरणात्मक जो विचार आता है उस विचार से ही आप बोलते हैं और उसी विचार पर आप चलते हैं। विचार एकदम जैसे कि रुक जाते हैं एक विचार उठता है गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है गिर जाता हम या तो आगे की सोचते हैं पीछे की सोचते हैं, तो इसी के कमान पर इसी के कस पे हम कूदते रहते हैं हमारे पूरे समय मस्तिष्क चलते रहता है खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है और उस वक्त ये बेचारा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 तब कहीं चीनी चीनी पड़ी, नहीं नहीं तो क्या ये तो पीने की चाय है है? है। या दूध इतनी चीनी खाते हैं किसी को डायबिटीज देहात में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं शहर वालों को ही क्यों होता है और जो टेबल पे बैठ करके रोज प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं उनको क्यों होता है उन्हीं को ये बीमारी क्यों होती है वजह ये की आप जरूरत से ज्यादा सोचते।, सोचते हैं सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता एक साहब स्विट्जरलैंड में आए हमारे पास डॉक्टर साहब नहीं बैरिस्टर थे अब तो वो सहयोग में आ गए वो एक अल्जीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विट्जरलैंड में आए और मुझे कहते है कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो चाहे मेरा सर फोड़ दो पर ये विचार छहराओं में पागल हो जाओ आज पार होकर के बहुत बड़े आदमी हो गए और उनका सारा कुछ डायबिटीज वगैरह सब खत्म उसके बाद आप हाई ब्लड प्रेशर भी फिर से होता है क्योंकि हो गए। को आपने देखा नहीं उसको संजोया नहीं तो वो भी आपको बीमारियाँ अरे बीमारियां इसलिए होती है और सज की कुंडलिनी आपके नाभिचक्र को प्लावित करती है तो एकदम सारी बीमारियां भाग जाती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 तो जितने अमीर लोग हैं या तो वो बिल्कुल ही मूर हो जाते हैं इडियट्स या वो नहीं हुए तो वो ऐसे ऐसे, ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली ऊपर से नीचे कूद मरे और, और किसी ने अपने चार पांच बच्चे ही मार डाले तो समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आफ्ते आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में उन लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो वह तो न भविष्य कभी ऐसे ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं अमेरिका की बात नहीं है आप फ्रांस जाइए कहीं भी जाइए और यहाँ तक कि जहाँ पर लोग कहते कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है ऐसे रशिया में भी एक एक है आए दिन बीवी को छोड़ना आए दूसरी शादी करना और बुढ़ापे में जा करके सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे हो दस हसबेंड की दस बीबिया करी सब ऑर्फनेज में जाके बैठ गए ऐसा समाज तैयार हो जाता है ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है माने वो किसी पे अपना असर नहीं डालती हल्के फुल के कहीं जा करके बड़ी सी मोटर ले जा करके किसी को दिखाती नहीं है लक्ष्मी स्वयं होकर के भी और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय में होता है इससे वो लोगों को दान देती हैं और एक हाथ से आश्रय देती हैं और दो हाथ ऊपर में जिसमें है जिसमें की दो हाथ में कमल है गुलाबी रंग के गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है सबके इस कमल का ये अर्थ होता है कि ये कमल में अगर भवरा जिसके अंदर इतने काटे होते हैं और काला कबिन आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है अपनी सुंदर शैया पे सुना लेता है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 जिस वक्त वो उठता है तब श्री जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से जो जो ऐसे साधकों को सताता है उन सबका खंडन करती मार डालती है उनको निपात कर खत्म कर देती है, उसको किसी से डर नहीं तो। और खड़े हो करके आपका आश्चर्य होगा कि कल परसों तो मैंने तांत्रिकों पर ही कहा था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 हाथ तो उठाए मेरे ऊपर में लेकिन किसी ने भी अखबार में या किसी ने भी किसी कोर्ट में जाकर के दलील नहीं की मेरे खिलाफ क्योंकि सत्य की बात तो यहां जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं, वो पूर्ण आरक्षित आरक्षित ऊपर आ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 जगदम्बा जो है इसको कि भ्रमराम्बा कहती है वो भ्रमर बनाती है जिसको मेडिकल साइंस में व्हाट कॉल देम एंटीबॉडीज व्हाट यू कॉल दम इन द मेडिकल साइंस एंटीबॉडीज क्या करें हाँ इन लोग का उलट उलट लाभ होता है एंटीबॉडीज क्या हुआ बैरक जो एंटीबॉडीज यहां पैदा हो जाती है और ये जो होती है ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है ये हमारे स्टर्नम बोन में बारे वर्ष की उम्र तक बदती है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 हाय तेरी यही कहानी चाचल में है दूध और आखों में पानी ऐसी बात स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप फिला देते हैं तो उसको बीमारी हो जाती वो शायद इसको जानती ना हो अब राइट साइड में जो हमारे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 लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट में है और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है इसका और एक कारण है श्री राम हमारे पिता हमारे घर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो या हम हम भी एक बुरे के पिता अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी ठीक नहीं, उसको हम तंग करते पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान है तो भी जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो या पत्नी की तरफ से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 सोक्रेटिस के वर्णित किंग वणित किंग जो में विश्वास करते हैं, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है ऐसे श्री राम सॉक्रेटिस ने वर्णित कर रखे हुए लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवलेंस के लिए है हम इनके हित के लिए हिंदुस्तान में तो जो सुनिए बचाए रखे मुझे तो समझ नहीं आता इन का क्या हाल होने वाला है और इन पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियबरा माँ की दृष्टि से क्योंकि एक छोटी सी चीज है एक जमीन तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन मैंने कहा क्यों भाई पैसे दे रहे फिर जमीन क्यों नहीं मिलेगी ना उसमें आपको वो पैसे खाते पैसे क्या खाते उनको खाना वाना भेज दो पैसा क्यों वो पैसा खाते है वो पैसा खाते वो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 कि इस चोर को पकड़ो उस चोर को पकड़ो उस चोर को पकड़ो एकदम पागल के जैसे लग जाते तो शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती जैसे की वाल्मीकि उद्धार हुआ अहल्या का उद्धार हुआ और वो प्रेम की शक्ति जहाँ की शबरी के बेस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 गर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं माँ का स्थान है अगर आपकी माँ बचपन में ही मर गई हो आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं वो अच्छा पति नहीं हो सकता अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति भी उसका पतिपना भी दुष्टता का ही होगा जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया दुलार दिया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 गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानते थे क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जाता है इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है लेफ्ट हार्ड तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव कर जाते आप में शुष्कता आ जाती है वो आद्रता नहीं जो देवी का उन्होंने सान्द्र करुणा जिसकी करुणा में आर्द्रता है वो आद्रता आप में नहीं रह जाती तो आप शुष्क इंसान हो जाते हैं ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा नहीं तो टूट के मारने को दौड़ेंगे बात करने को जाए तो खाने को दौड़ेंगे एक शुष्क व्यक्ति आपको जाती और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना मां का करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दुलार से आपको बड़ा किया एक साहब थे इनका नाम धर्मदास, और वो बहुत गलत काम करते थे शास्त्री जी की मुझे बात याद है वो जब आए तो उनसे कहने लगे कि धर्मदास जी आपके मां ने क्या सोच के आपका नाम धर्मदास रखा होगा हम लोगों के नाम ऐसे हैं करुणा सागर और हाथ में लट लिए करुणा सागर जी खड़े हुए जो है उसको है, मार रहे हैं तो इस तरह के के जीवन में हम देखते है, इसका कारण कि मातृत्व प्रति आदर नहीं खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है मैं तो मानती हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पर लेकिन उनके जो अनुचर थे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 पर इस देश की माँ ऐसी नहीं और इस देश में कुछ एकाद ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो या जिसने माँ से वंचित रहो जिसे प्यार नहीं मिला और इससे बहुत ही नजदीक हृदय का ही ऑर्गन है हृदय ही है अब हृदय की पकड़ जब आदमी है मनुष्य को क्यों होती है क्योंकि जब वो अतिकर्मी हो जाता है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 जो अनधनाधिकार चेष्टा करता है ऐसे आदमी के पास जा करके हम दिशाएं लेते हैं उनके पांव पर गिरते हैं तब ये आत्मा रुष्ट हो जाता है ये क्यों नहीं देखता? किसके पैर छू रहा तुम मानव है तुम्हारे अंदर मेरा वास है जब तक तू ऐसे लोगों के पैर छूता रहेगा मैं तुझसे रुष्ट रहूंगा इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सब व्याधियाँ छूट सकती हैं नहीं तो नहीं छूट सकती एक माह माँ हमारे पास आए थे वो कहीं रोटरी क्लब के प्रोग्राम में मिल गए उन्हें पूछे लग गए माँ हमारे हमारे हार्ट की हमें तकलीफ तकलीफाइना की और हम जा रहे हैं हूस्टन तो बहुत रुपया पैसा खर्च होगा अगर आप मेहरबानी करें हमने कहा आ जाइये पूना में हमारे पास आए पुना में आ करके और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा कुछ इलाज करिए कहा अच्छा उनकी जो हमने कुंडलिनी जागृत कर दी तो एकदम से उनको थोड़ा सा दर्द हुआ तो सोटा फिर से हार्ट अटैक आ गया और मैं उठ के जल्द ही मुझे दूसरी जगह जाना जैसे कहते हैं ना रमते राम वैसी जब मैं बाहर जाने लग गई तो वो एकदम बड़े दुख में भरे मुझे देखने लगे की माँ ऐसी डॉक्टर दिखाओ ठीक हो गया मैंने कहा जाओ दिखाओ जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहा था भाई ये तुम्हारे ही एक्सरे थे क्या और अच्छे घूम रहे हैं आजकल ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया सिर्फ आपका चित्र जो है आत्मा की ओर आकर्षित हो पर इन महाशय को तो दूसरी बीमारियां थी वो सब गलत सलत लोगों के पीछे दौड़ते थे और उन्होंने मंत्र भी गलत लिए थे जब मंत्र आप गलत करें तो लेफ्ट विशुद्धि और हार्ट इसकी जब पकड़ हो जाती तो अंजाणा की बीमारी हो जाती है लेकिन आप आपका हृदय ऐसी चीजों की ओर नहीं चीखता है परमात्मा की कृपा से कहिए पूर्व जन्म के सुख्रत से किसी भी तरह से ऐसी जगह आपका दिल नहीं जाता ये तो पाखंडी है यह तो झूठा है ये तो ढोंगी है इसके पास नहीं जाने का मुझे तब हृदय सच रहता दास कबीर जतन से ओढ़ी जैसी की तैसी रखी नी चदरिया। जब ऐसे घटित होता है तब हार्ट अटैक आने की कौन सी बात है आत्मा संतुष्ट है आपसे आप, आप धर्म में बैठे हैं, जब मौका आएगा कुंडलिनी जागरूक होगी और आप पटाख से पालेंगे इसे आत्मा साक्षात्कार कहते हैं आज समय बहुत हो गया है लोग भी शायद परेशान हो गए विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है हर एक चक्र पे ही बोलना चाहिए विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है इसमें सोलह कलाए हैं, इसी प्रकार सोलह सप्लेक्सेस जिसको कि हम पंखुड़िया कहते हैं हमारे अंदर और जो कुछ भी हमारे अंदर अ आ ई ए, ए, ए आदि जितने भी हमारे अंदर जिसे वॉबल्स कहते हैं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 बहुत से नाटक भी करते हैं भगवान के नाम पर भगवान के नाम पर पागल जैसे कुछ बांध लिया सर पे गले में कुछ पहन लिया और शुरू कर दिया अरे राम, हरे राम अरे राम। ये सब नाटक करने क्या जरूरत है परमात्मा अंदर है सब कुछ अंतर ही होगा बाह्य में इस तरह के अनेक नाटक करना कभी कुछ तमाशा करना कभी कोई दूसरा तमाशा करना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 सत्रह मरतब आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हो तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है वो भी लेफ्ट शुद्धि पकड़ लेता है सहयोग में लेफ्ट स्थिति जब साफ होती है तो आश्चर्य होता लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डलाइटिस सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहा भाग और यह विष्णु माया का स्थान है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 कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है चाहे जो भी हो उसे निकालना बहुत आसान है सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पति था और मेरे लिए आप घर पांच सौ रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर लूंगा माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा और फिर रात दिन यही यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो तुम पापी हो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 और राइट विशुद्धि जो है विठल का स्थान है श्री विठल का स्थान है इसको विठ्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है इसे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसका गले से संबंध है बीच में श्री कृष्ण का स्थान है। इस वक्त कुंडली में श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है यह सारा संसार लीलामय है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 जो की भाषा है जो श्री कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है कहना नहीं पड़ता कि अः अब आप परेशान नहीं हो रहे ऐसा आदमी परेशानी नहीं होता हमें यही आश्चर्य होता है लोग तो सबको तो परेशान हो रहा है परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली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 तो अपनी छाया के साथ लड़ता है उसे लड़ते लड़ते झूझते झूझते वो भी थक जाता है जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा भागने के लिए अपने से पलायन कर लेकिन वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को और यह स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है कि घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खाए देना इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है जो कि मैंने अमेरिका में बताई है मैंने एड्स के बारे में बताया था उसके बाद जो नई नई की बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताया आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनमें अहंकार बहुत बढ़ जाएगा वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे कॉन्शियस माइंड से तो कर नहीं पाएंगे ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे और जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाए और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है हमने दो चार पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया सो so, अहंकार से लड़ने से नहीं होता अहंकार से जूझने से नहीं होता ये गलत है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं अहंकार तो बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे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 व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है उसमें हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है आप निर्विचार हो जाते हैं और इसको प्राप्त करने के लिए कोई सा भी विचार मन में आया तुझे क्षमा कर दिया क्षमा क्षमा क्षमा ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं है ये श्री गणेश का अवतरण संसार में सारे उनका वर्णन आप घर महाविष्णु का वर्णन पढ़े देवी महात्मे में तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है न तो वो ईसाई के है ना हिंदुओं के न मुसलमानों के लेकिन वो सहयोगियों के उनके सबसे बड़े भाई हैं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 आप जानते हैं यशोदा जी का नाम येसु ही होगा उनको येसु पुकारते थे इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम ये अब ये ईसाईयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन बताओ जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ सबको ईसाई बना रही है और जब मैं वहां कृष्ण की बात करती हूँ तो सब लोग कहते हैं इनको मैं हिंदू बना रहे मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं मुझे सिर्फ आप जो है जो आपकी चीज खोई है वो आपको देने की है बस इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके अब सबसे आखिर शहस्त्रार आया शहस्त्रार माने ये की हजार पंखुड़ियां से बना हुआ ये शस्त्रार है जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटे तो आप देख सकते हैं कि जैसे खुड़िया जैसे उसके हजार इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते दे, साफ तौर पर अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि नौ हजार ही उसमें न, यह है नाड़िया और दो कम है तो उसे झगड़ा करेंगे नौ उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी उसमें क्या रखा हुआ है इस वक्त शस्त्र आर खुलता है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 और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं और इस तरह से खुल के ठीक होते ही आपको वो भी महसूस होता है उसको कैसे ठीक करना चाहिए वगैरह सब आपको ये लोग यहाँ बताएंगे अब आखिर में मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके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 आशा है आप लोग बड़ी तादाद में आए हैं किसी खुली जगह जमीन पर ये काम बहुत अच्छा होता है अब मुझे तो नहीं मालूम था सुंदर बना है है ठीक भी हुआ पर जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि चाहिए कि वहाँ का द्वार सबके लिए मुक्त होना चाहिए और वहाँ जितने तादाद में लोग आए उतना ठीक है मुंबई में तो हम लोग एक बड़े भारे हॉकी ग्राउंड में ही प्रोग्राम करते हैं सात से आठ लोग आते हैं